महाभारत आदि पर्व आदिपर्व त्रिशदिक्विशतमोध्याय जरिता और उसके बच्चों का संवाद जरिवाच अस्मा बिलानपतिमा जहारत क्षुद्रम पदभ्या च या तो नात्र भयम वह जरिता ने कहा बच्चों चूहा इस बिल से निकला था उस समय उसे बाज उठा ले गया उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है सार्ग तम तम सेने का उचूह न हृतम तम व्यम विदमह से नाखुम कथम चना अन्यपि भविता रोत्र तेभ्योपि भयमेव नार्गक बोले हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि व्याज बाद चूहों को उठा ले गया बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है संशय वायो निवर्तन मृत्यु बिलवासी बिलेशानात्र संशय आग यहाँ तक आएगी इसमें संदेह है क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पल जाना भी देखा गया है परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है निसंशया संशय तो मृत्यु मातर विशिषते चरखे तम यथान्या पुत्रा नाम सति शोभनम नान माँ संशय रहित मृत्यु से युक्त मृत्यु अच्छी है क्योंकि उसमें बच जाने की भी आशा होती है अतः तुम आकाश में उड़ जाओ तुम्हें फिर धर्माुकूल रीति से सुंदर सुंदरपुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी जरिवाच अहम वेगेन तम जाम अद्राक्षम पतताम बिलादाकुम साम से पुत्रा महाबल तम पतं तम महावेगा त्वरिता पृष्टोंगाष प्रयुजादा हर तो मूषिकम बिलात जरिता ने कहा बच्चों जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बिल से चूहे को लेकर वेगपूर्वक पूर्वक उड़ जा रहा था उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीब्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली योनो नो द्विष्ठार महदाज शेठ राजधावशी भगवान चितर मित्रो हिरणमय सेनराज तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए स यदा भक्ष तस्ते न सेने नाखोपत तृणाम तदा हम तम अनुज्ञाप्य प्रत्युपायाम जब उस पक्षी प्रवर बाज से चूहे की को खा लिया तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई प्रविश्धम बिलम पुत्राभिश्रभा नास्ति वो भयम से नैन अमम पश्यंता यत आखात्मना अतः बच्चों तुम लोग विश्वासपूर्वक बिल में घुसो वहाँ तुम्हारे लिए भय नहीं है महान बाज ने मेरी आँखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया था सार्ग काव चुह न विदमहे तम मातः से देना खुम कथं चन अभिज्ञा न सख्या बह प्रवेशुम विवरम बोले माँ बाज ने चूहे को पकड़ लिया इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते जरितो वाचन अहम तम भी जाना भी ऋतम से न मूसिकम नासिवोत्र भयम पुत्रा क्रियताम वचनम जरिता ने कहा बेटो मैं जानती हूँ बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया तुम लोग मेरी बात मानो इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है साग काउच हो न मिथ्यो पचारेण मोक्षा भयाध्य समकुलेशु भयाधि समाकुलेशु ज्ञानेशु न बुद्धि कृतमे वत्त सागक बोले माँ तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है न चोपकृतमां न चाष्मान वे थे व्यय विड्यमाना भी भरसेमान का सती हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं तरुणी दर्शनी यासी समर्था भर्तुरेषे अनुगछ पति मातः पुत्रा नाप्यसी शोभना माँ अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है तुम दर्शने सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो अत पति का ही अनुसरण करो तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे वयमग्नि समावेश लोका नाप श्याम शोभनाम अथास्म दहेदे आया स्वे हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चले आना वाच एव मुक्ता तत्सारगे पुत्रा सृज्य खाण्डवे जगा छे मग्ने रणाम वैश्वै पाहन जी कहते हैं जाए बच्चों के ऐसा कहने पर सारगी उन्हें खांडोवन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी तथा तीक्षणार्थ्यागत तो ह यार्गा बभूस्ते मंदपाल पुत्रका तदनिलप्टनों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र पक्षी मौजूद थे ततस्त जलिम दृष्टि ज्वलनम ते विहंग जलिता श्रावयाक तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे उसमें से दरिता ने अग्निदेव को यह बात सुनाई इत श्री महाभारत आदि परम रही मैं दर्शन परम रही सार्ग को पाख्या तीन सौ अधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर्व में सार्ग को पाख्यान विषयक दो सौ तीसवा अध्याय पूरा हुआ